मो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया वासुदे वासुदे तो कौ का विषय था की वैदिक सभ्यता में चतुर्वर्ग अर्थात धर्म अर्थ कर्म एवं मोक्ष मनुष्यों के चार लक्ष्य है और धर्म अर्थ काम और मोक्ष के ऊपर है श्रेष्ठ है कृष्ण भक्ति जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण भक्ति है तो साधारण साधारण धर्म साधारण अर्थ साधारण काम और साधारण मोक्ष से श्रेष्ठ कृष्ण भक्ति है और अन्य सिद्धांतिक दृष्टि कौन से परम धर्म है कृष्ण भक्ति परम अर्थ है कृष्ण भक्ति परम काम है कृष्ण भक्ति और परम मोक्ष है कृष्ण भक्ति तो जैसे कल बताया था धर्म शब्द का आर्थ है वो रीति जिसका पालन करने से धर्म पालक वो व्यक्ति का स्वयं का कल्याण होता है और विश्व का कल्याण भी होता है वो साधारण धर्म है पुण्य पुण्यकार करने से सदाचार पालन करने से वो पालन करने वाला का स्वयं का कल्याण होते हैं और सब दूसरे व्यक्ति सब दूसरे प्राणी का कल्याण भी होता है और धर्म शब्द का एक और तत्पर्य है कि धर्म है किसी वस्तु का मूल स्वभाव जैसे चीनी का स्वाद मधुर है यदि हम कुछ चीनी को देखते हैं और जीप पर डालते हैं और ऐसे महसूस करते हैं तो नमकीन है तो वो चीनी नहीं है नमक है दोनों एक ही जायसे देखते हैं लेकिन चीनी का स्वाद मधुर है और नमक का स्वाद नमकीन है और इस प्रकार और दोनों अंतर है तो देखने से हम समझ नहीं सकते स्वाद लेने से हम समझ सकते हैं तो किसी वस्तु यदि चीनी जैसे देखते है परंतु उसका स्वाद मधुर नहीं है तो वो तो चीनी नहीं है चीनी का मुख्य स्वभाव है कि वो मधुर है और कोई दूसरा चीज में डालने से वो चीज भी मधुर स्वाद अन्वित होते है दूध में दूध और तो स्वाभाविक रूप से मधुर है और थोड़ा सा चीनी डालने से और अधिक मधुर हो जाता है और ऐसे नमकीन का स्वाद नमक का स्वाद नमकीन है और जल का स्वभाव तरल है ठंडी में वो तो बर्फ हो जाते हैं और आ, आग ओ, एक बासन में जलने रेकने, रेकने से यदि आग नीचे लगा, लगाना है तो वो वो थरल थरल जल तो स्टीम क्या बोलते बिष ष्प बाष्प हो जाएगा आ, परंतु साधारण अवस्था में जल तो ठराव रहते आ, और दूसरी चीज जल में देने से वो मिश्रित हो जाते हैं। जैसे चीनी या नमक जल में डालने से तो जल के साथ मिश्रित हो जाते हैं। और जल से प्यास मिथाना है तो इस प्रकार जल के अलग अलग स्वभाव है जिससे हम समझ सकते हैं वो जल है तो एक चीज देखने से शायद हम सोचेंगे कि वो जल है लेकिन उसका स्पर्श करने से लेने से स्वाद लेने से समझ सकते हैं वो अलग है वो नारियल तो इस प्रकार अलग अलग वस्तुओं का स्वभाव देखने से मापने से हम समझ सकते हैं वो वस्तु क्या है तो इस प्रकार जीव का स्वभाव है वो जीवित है जीव एक जीव आत्मा और किसी स्थूल वस्तु टेबल जैसे, अलग है इस प्रकार क्योंकि जीव में चेतना है और स्थूल वस्तु का मतलब उसमें चेतना नहीं है और हर एक प्राणी का स्वभाव है कि वो स्वतंत्र नहीं है और इसलिए तो आ, इसलिए स्वाधीन नहीं होने से तो पराधीन होते और पराधीन होने से उसका स्वभाव ही दूसरों की सेवा करना तो पूरा जगत में हम देखते हैं कि सब प्राणी दूसरों से फराधीन है प्रमाजी और बड़े बड़े देवताओं भी आ, काल और कर्म से पराधीन हैं और सर्वोत्तम है भगवान भगवान के बिना और सब पराधीन है भगवान स्वाधीन है तो इसलिए सब जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना एक व्यक्ति उनका बॉस की सेवा करता है और कुटुम्बों की सेवा करता है और बच्चे व्याह है माता पिता की सेवा करना और एक राष्ट्र में सब प्रजाओं का कर्तव्य है देश की सेवा करना और इस प्रकार सब जीव अलग अलग दूसरे जीवों की सेवा करते हैं उस शुद्ध वास्तव में परम सत्य परम सत्ता की सेवा करना और वो परम सत्ता सर्वशक्तिमान है भगवान तो परम धर्म है सब का धर्म है दूसरों की सेवा करना और परम धर्म है सर्वोपर सर्व शक्तिमान भगवान की सेवा करना हमारी वर्तमान स्थिति में हम हमारे वर्तमान कुटुंबों की सेवा करते हैं परंतु ये स्थिति क्षणिक है काल काल का प्रभाव से जिस स्थिति में हम अभी में है वो परिणत हो जाएगा और इसके बाद हमारा वर्तमान कर्म करने का फल के अनुसार हम भविष्य में अलग अलग कठुंबों की सेवा करेंगे यदि मैं कुत्ते का शरीर धारण करूंगा तो मैं छोटे छोटे कुत्ते की सेवा करूंगा और यदि मैं स्वर्ग में देव समाज में शरीर प्राप्त करूंगा तो वहां पर भी दूसरे देवों की सेवा करूंगा और एक व्यक्ति बड़ा होते हुए भी तो इन जो इनके अधीन है उनकी सेवा भी करते हैं, जैसे इस देश के राष्ट्रपाल और प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद प्राप्त होते हुए भी तो वो पद से देश के प्रजाओं की सेवा करते तो इस प्रकार हम पुनरापी जननम पुनरापी मरनम पुनरापी जाननी जठ रम बार बार जन्म लेते हैं और हर एक जन्म में हम अलग अलग प्राणियों की सेवा करते हैं और हमारा शुद्ध धर्म है सनातन धर्म है वो स्थिति प्राप्त करना जिसमें हम सनातन काल में श्रेष्ठ सेव्य भगवान की सेवा करेंगे तो हमारा धर्म है सेवा करना वो अनिवार्य है इस मायिक स्थिति में हम कटुंबों की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते है पशुओं की सेवा करते हैं और शुद्ध वस्तु में हम भगवान की सेवा करते हैं वो हमारा फारम धर्म है इसलिए चेतन महाप्रभु ने कहा जिवे स्वरूप हय कृष्ण निध्य दास जब तक हम अवगत नहीं या स्वीकार नहीं करते कि मैं कृष्ण का दास हूं तब तक हम अलग अलग माता पिता की सेवा करेंगे यदि हम खुत का शरीय मिलेंगे तो हमारा मान्य कुतश्री माताश्री की सेवा करेंगे यदि हम ऊंट का शरीय में लेंगे तो हमारा मान्या पिताश्री ऊंट की सेवा करेंगे तो इस प्रकार माया मुक्त होने से हम अलग अलग प्राणियों की सेवा करेंगे परंतु हमारा सनातन संबंध भगवान कृष्ण के साथ है तो इसलिए वास्तविक धर्म परम धर्म है कृष्ण भक्ति और वो सेवा जो कृष्ण सेवा होती है वो सेवा तो केवल धर्म से या कर्तव्य से नहीं होते भक्ति का मतलब प्रेम माय शुद्ध में हम कृष्ण की सेवा करते हैं केवल की वे सर्वोत्तम नहीं है उसमें प्रेम संबंध है भक्तों तो भक्ति से प्रेरित होने के कारण से कृष्ण की सेवा करते hmm. अर्थात भक्तों जानते हैं कि कृष्ण भगवान है मैं साधारण जीव हूं और इसलिए मेरा कर्तव्य है मेरा धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ भगवान की सेवा करना परंतु केवल की मैं छोटो हो भगवान बड़ा है उस कारण से भक्तों भगवान की सेवा नहीं करते सेवा करते हैं प्रेम से प्रेरित होने के कारण क्योंकि भगवान और जीवों में सनातन संबंध है प्रभु और दास परंतु भगवान कृष्ण का स्वभाव है एक भौतिक प्रभु होना उस प्रकार नहीं भगवान पूरा स्नेहमय है प्रेममय है और एक पिता जैसे पिता जैसे पुत्रों को स्नेहल करते हैं तो भगवान उस प्रकार सब जीवों का प्रेम करते हैं तो परम धर्म है कृष्ण सेवा और कृष्ण सेवा और कृष्ण भक्ति दोनों शब्द तो एक ही है भक्ति का मतलब सेवा है और भगवान की सेवा भक्ति बहुत है परंतु वो सेवा में प्रेम स्वभाव है भक्ति प्रेमय है तो जब तक हम नहीं मानते कि भगवान कृष्ण परम सेव्य है और मेरा वास्तविक कर्तव्य वास्तविक धर्म है वो भगवान की सेवा करना तब तक हम अलग अलग मनुष्यों की सेवा करेंगे कुत्ते की सेवा करेंगे वृक्ष की सेवा करेंगे और इस प्रकार माया मोहित से हम वो परम धर्म प्राप्त नहीं करेंगे इस मानव जीवन में हमें समझना चाहिए कि धर्म का मतलब नहीं केवल कुछ रीति पालन करना जिससे भगवान संतुष्ट होगे और उससे हमारी भौतिक स्थिति कुशल रहेगी वो एक प्रकार का धर्म है और भगवान को संतुष्ट करवाना जिससे भगवान हमको वर देंगे और वरदान प्राप्त करके हम भौतिक संसार में तुष्ट रहेंगे क्योंकि भगवान इनकी दया से हम को बताते है कि इस भौतिक संसार दुखमय है तो भगवान से ऐसे वर्ण मांगना, जिससे हम सुखी रहेंगे इस दुखमय अवस्था में वो मूर्ख है क्योंकि भगवान हमको कहते हैं और वास्तव में हम अनुभव कर सकते हैं कि इस भौतिक स्थिति दुखमय है और जितने भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो फिर भी कि इस भौतिक संसार दुग्मय है तो इस भौतिक संसार का स्वभाव तो परिवर्तित नहीं हो जाएगा कि मैं सुखी होंगे इस भौतिक संसार में इस प्रकार हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान हमको ऐसे वरदान करेंगे जिससे हम माया से मोहित हुएंगे और हम विचार करेंगे कि मैं सुखी हूं कुटुम्बों के बीच बड़ा बंगलों में रहने से मैं खुशी हूं परंतु वो सुख माएक है इसलिए भगवान कृष्णा हमको कहते हैं धर्म को मानते हो वो सब माए धर्म को चढ़ के इस परम धर्म ग्रहण करो मेरे चरण में शरण धन तो परम धर्म है कृष्ण भक्ति और और सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते हैं, वो वास्तव में धर्म नहीं है वो धर्म का नाम में एक प्रकार की माया है इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रथम उपदेश है कि धर्म प्रोजेत कैत अत्र सब कपटी जो धर्म के नाम में चलते इस श्रीमद् भागवत से पूरा बहिष्कृत होते शिल भक्ति स्थान सरस्वत ठाकुर का वचन में जो खिचु धर्म नाम चौथो खिचु पृथ्वी थे जो कि धर्म नाम चल भगवत का है ताहा परिपूर्ण जो धर्म इस पृथ्वी में सब कुछ जो धर्म का नाम चलता है वो सब वास्तव में अलग अलग प्रकार चल है वो वास्तविक धर्म नहीं है वास्तविक धर्म है कृष्ण भक्ति इसलिए भगवत में भी उपदेश की सवाई फरो धर्मो यथो भक्त अध्यय था परम धर्म है वो उपाय जिससे अधोक्षज भगवान की भक्ति होती है और वो भक्ति तो भौतिक स्वार्थ करने के लिए नहीं करने चाहिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी नहीं करने चाहिए वो भक्ति जो तो केवल भगवान की प्रीति के लिए करने चाहिए और वो भक्ति जो तो सदैव होने चाहिए प्रत्येक प्रत्येक क्षण में भक्तों तो भक्तिमयी होने चाहिए और केवल उसप का की भक्ति शुद्ध भक्ति पूर्ण भक्ति से जीव प्रसन्न हो सकते संतुष्ट हो सकते तो परम धर्म है कृष्ण भक्ति और परम आर्थ है कृष्ण भक्ति परम अर्थ तो साधारण शब्द है संस्कृत में हिंदी में परमार्थ शब्द का अर्थ है वो अर्थ जो सब प्रकार के भौतिक अर्थों के ऊपर है परमार्थ शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक अर्थ तो अर्थ क्या है सामान्यता इस भौतिक संस्था में हम सब कुछ विचार करते हैं कि जीवन का अर्थ है स्वार्थ जो मेरे लिए अनुकूल है वो मेरा अर्थ है और अर्थ शब्द का एक अर्थ है आठ शब्द का एक और मतलब है धन संपत्ति तो सामान्यत लोग का विचार है कि अगर शुभ हो और लाभ हो वो मेरा स्वार्थ है शुभ का मतलब जीवन में कोई बड़ा दिक्कत नहीं है स्वस्थ अच्छी रहना और सब लोग मुझसे दोस्ती करते वो सब शुभ बहुत और लाभ का मतलब एक करोड़ दो करोड़ तीन करोड़ चार करोड़ और हम जो आम आदमी है तो एक लाख दो लाख तीन लाख या एक हजार दो हजार एक सौ दो सौ एक दो रुपया मनी मनी मनी मनी, वो अर्थ है परंतु पारमार्थ क्या है परम अर्थ का शुरुआत होते जब हम समझते कि सब कुछ जो हम अर्थ को बोलते बहुत वो वास्तव में हमारा अर्थ नहीं है श्रीमद भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं, थे विदु स्वार्थगिंग ही विष्णु माया मुग्ध जीव नहीं जानते कि उनका वास्तव एक स्वार्थ विष्णु विष्णु और विष्णु सेवा तो सामान्यता परमार्थ शब्द का अर्थ या लोग समझते परमार्थ आर्थ ऐसे आध्यात्मिक प्रयास या आध्यात्मिक प्राप्ति और निर्विशेष ब्रह्म में लीन जाना परंतु वो ब्रह्म ज्योति की श्र, का स्रोत भगवान कृष्ण तो फॉर्म आर्थ जो इस निम्न बुद्धि पैसा पैसा पैसा पैसा नहीं बड़ा होंगे और भी पैसा ये बहुत छोटी बुद्धि जो एक छुअ की बुद्धि छुअ तो अलग अलग चीजों का संग्रह करते हैं और ऐसे ही उसका घर में रखते होते तो ऐसे ही बहुत चीजों का संचय करना वो छुआ की बुद्धि है तो परमार्थ है जो हमारा सनार्थन पूर्ण आर्ट और किसी आर्ट जो अपूर्ण या काल से सीमित वो फार्मार्थ नहीं है तो परमार्थ है भगवान कृष्ण की सेवा करना क्योंकि उससे हमारा परम कल्याण होते हैं तो परमार्थ है कृष्ण भक्ति और परम धन है कृष्ण तो यदि हम कृष्ण भक्ति करते वो हमारा परम है और वास्तव में जो कृष्ण भक्ति करते हैं आत्म समर्पण करके वे स्वयं का जीवन में अनुभव कर सकते कि कृष्ण भक्ति करना जीवन का अर्थ है और कृष्ण भक्ति के बिना और सब कुछ निरार्थ है और सब कुछ जो हम चाहते हैं बड़ा होना बड़ा पैसा वाला होना या केवल घर में सुख शांति में रहना उस लक्ष्य में कोई अर्थ नहीं है सब कुछ क्षणिक है खाली है लघु है कृष्ण भक्ति जीवन का वास्तविक अर्थ वो फारम अर्थ उसके ऊपर और कोई दूसरा अर्थ नहीं है क्योंकि कृष्ण के ऊपर और कुछ और कोई नहीं है जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहता है अथ परम नान्यत धनंजय इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को धनंजय नाम से संबोधित करते हैं। धनंजय का मतलब वो जो जिन्होंने बहुत धन संग्रह किया है तो परम धन है कृष्णा। इनके ऊपर कोई और कुछ नहीं है माता मेरे से कृष्ण कहते फरक थरम फरम कोई और कुछ नहीं है न अन्य राम न अन्य किंचित किंचित अस्थित धनंजय तो परम हम कौन है कृष्ण और हम कौन है जीव हमारा स्वभाव क्या है हम कृष्ण का दास है तो इसलिए हमारा परम आर्थ है हमारा परम धर्म है वो क्या है कृष्ण की भक्ति करना तो परम अर्थ फारम धर्म क्या है कृष्ण भक्ति और इसलिए परम काम है कृष्ण भगवान की सेवा करना भगवान गीता में और श्रीमद भागवत और अन्य शास्त्रों में कि काम जीव का शत्रु है इस वचन स्थापित है भगवदगीता में अर्जुन का प्रश्न था कि कैसे बलपूर्वक जैसे हम पाप करते हैं अनिच्छा नहीं वबारसाया अनिचन अपि वर्षे बला वा, क्यों हम पाप करते है हम नहीं चाहते पाप काम करना फिर भी हम करते ऐसा होता है क्यों भगवान श्री कृष्ण का उत्तर काम ऐसा क्रोध ऐशा मूल दोष है काम वो भौतिक काम हृदय में बहुत ताकत है और हम जैसे स्वधीन नहीं है बलपूर्वक हमको पाप कार में लगवाते है तो काम हमारा परम शत्रु है क्योंकि काम से हम अलग अलग कर्म करते हैं जिससे हमारा भाव बंधन जारी रहते है पुनरअपि जाननम पुनरअपि माननाम पुनरअपि जाननानी जठर एनम इसलिए बहुत परमार्थ परमार्थिक वादी कहते हैं कि काम है शत्रु इसलिए हमारा परमार्थ होता है सब काम बंद करना काम है भवबंधन का कारण इसलिए यदि हम सब काम बंद करेंगे तो उससे हम मोक्ष मिलेंगे परंतु काम जीव का स्वभाव है जीव और जड़ में अंतर है कि जीव में चेतना है और जड़ में चेतना नहीं है और चेतना के साथ काम होते हैं तो दूषित कामनाएं से भवबंधन होते विचार सही है कि काम से बंधन होते हैं परंतु इस प्रकार समझना चाहिए कि दूषित कामनाएं से भवबंधन होते हैं। दूषित का मतलब फरम धर्म फरमर्थ चर्ख कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति चरके, भौतिक स्वार्थ के लिए प्रयास करना वो भवबंधन का कारण है परंतु चूंकि जीव चेतनमय है इसलिए जीव के साथ काम रहते हैं। और यदि किसी व्यक्ति का लक्ष्य सब काम बंद करना तो वो भी एक प्रकार का काम है तो काम तो पूरा बंद करना संभव नहीं है इसलिए हमें समझना चाहिए कि परम काम है वो काम जिससे हमारा प्रयास होता है कृष्ण की सेवा करना द्रोत्थम दास ठाकुर कहते हैं काम कृष्ण कर मार्पण है कैसे उ बड़ शत्रु काम को दमन करना ध्यान से मन स्थिर करना बहुत कठिन है कठिन होते क्यों क्योंकि चिंता श्रोत सदैव चलते रहते है और चिंता श्रोत में असंख्य स्थूल और सूक्ष्म कामनें हैं तो काम को बंद करना बहुत कठिन है ध्यान से वास्तव में असंभव है परंतु यदि हमारा काम है तो कैसे मेरा चिंतन से मेरा कर्म से और सब कुछ जो भगवान मुझको दिया धन संपत्ति कुटुम्बों सबों से मे ही कृष्ण भक्ति करूंगा कृष्ण की सेवा करूंगा वो काम शुद्ध है तो परम काम है वो काम जो कृष्ण सेवा के साथ युक्त है जैसे शायद एक व्यक्ति का काम है बहुत स्वाद कन्ना, खन्ना, खन्ना। तो वो काम भूतिक है और उसका दोष से अत्याह होते जिससे और सब इंद्रियों का दमन करना असंभव होता है इसलिए परमार्थिक जीवन में अत्याह एक बड़ा दोष है अत्याह अधिक आह लेना का कैसे होते वो काम है एक प्रकार का काम है जीव का काम है अलग अलग स्वादु आइटम आस्वादन करना तो इसलिए परमार्थिक जीवन में इंद्रिय दमन करना है और सर्वप्रथम जीभ का नियंत्रण करना चाहिए आ, तो कैसे हो सकते आ, तो हम संकल्प कर सकते कि दिन में मैं केवल एक शुष्क रोटी लूँगा और कुछ नहीं तो यदि हम वाई से प्रयास करेंगे तो सूर्य दुर्बल हो जाएगा और स्वादु आहार वर्जन करने से मन में वो कामना स्वादु आहार लेना के का, का, की कामना वो बहुत अधिक हो जाएगा जो उपवासी लोग तो ज्यादा खाने के बारे में सोचते रहते हैं तो क्या उपाय है तो परमार्थ में इंद्रियों सर्वप्रथम जीव और सब इंद्रियों का दामन करना चाहिए लेकिन यदि हम प्रयास करेंगे तो विपरीत फल होते हैं। तो क्या उपाय है उपाय है कि कृष्ण बड़ोदय करे बारे जीब जो स्वप्रसाद अनुलो भाई भगवान कृष्ण दयाल भगवान कृष्ण हमको उनका प्रसाद प्रदान किया है तो कृष्ण भक्ति में कृष्ण प्रसाद लेने हैं हम नहीं बोलते हैं कि वो छोड़ दो भोजन लेने छोट हो या बहुत काम लेने नहीं ले लो प्रसाद कितना जितना जरूरत हो शरी की पुष्टि करन, करने के लिए जिससे ये यथेष्ट बलवान होगा कृष्ण की सेवा करने के लिए तो भगवान कृष्ण रोटी दाल सब्जी करी भाजी, मिठाई अलग अलग स्वादु आइटम लेते हैं और भक्तों काम में अलग अलग स्वादु आइटम खांग वो कामना परिणाम कहते है ऐसे ही सोचने से कि भगवान कृष्ण को सब उत्तम उत्तम भोजन के वस्तुओं को अर्पण करना है तो कि मैं भोग भूख वो कामना परिवर्तन करना है तो कृष्णा मेरा प्रभु है कृष्ण को सब उत्तम आइटम अर्पित होना चाहिए जो तो इस प्रकार वो कामना तो परिणत हो जाए शुद्ध हो जाएगा तो काम को विजय विजय करना बहुत कठिन है परंतु संभव है कृष्ण भक्ति में यदि हमारे सब कामना श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त होते हैं, वो काम का पराजय होते और कोई दूसरा उपाय नहीं है तो परम काम है कृष्ण सेवा करने का काम और सब काम हमको इस संसार में भदित होते और उस काम से मैं कृष्ण की प्रीति से उनकी सेवा करूंगा वो भक्ति होते हैं और इसलिए परम काम है कृष्ण भक्ति और सब प्रकार का काम से हमारा परम प्रतिकूल होते और इस काम में कृष्ण की सेवा करूंगा उससे हमारा परम अनुकूल होते तो धर्म अर्थ काम मोक्ष लोग जो धर्म पालन करते अर्थ प्राप्त करने के लिए जिससे उनकी कामना धर्म के अनुसार पूर्ण कर सकते लोग जो ऐसे करते हैं धीरे धीरे समझ सकते हैं कि केवल पुण्यवान होने से धर्म अर्थ काम पूर्ण नहीं होते इस भौतिक संसार में दुख दुख है इसलिए कुछ बुद्धिमान लोग तो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करते परंतु वो मोक्ष प्राप्ति जिसमें कृष्ण भक्ति नहीं है वो मोक्ष तो पूर्ण नहीं है क्योंकि जीव जीवस्वरूप है कृष्ण नित्य दास हमारा मूल स्वभाव है कि हम कृष्ण का दास हैं। और यदि कृष्ण का प्रभुत्व कृष्ण की भगवता नहीं मानते हम प्रयास करते मुक्त होने के लिए तो वो दोष जिससे हमारा बाबा बंधन का शुरू होता वो दोष रहते हैं और इसलिए लोग जो मुक्त होते हैं अपना प्रयास से mm. तो ऐसे लोग तो पूरी मुक्ति नहीं मिलते और क्योंकि कृष्णा की सेवा करने के लिए राजी नहीं हो तो वो मुक्ति तो नहीं रहेगी इसलिए श्रीमद् भागवत में इस वाणी है ये नईरविन्दाक्ष विमुक्त मन नस्त भावद विशुद्ध बुद्ध आरू्य कृच्छन फरंग फदंग तथ mm पतं -hmm. त्यथ नार युष्म भगवान कृष्ण को इस प्रकार बताए कि लोग जो बहुत कठिन साधना करने से भौतिक भवबंधन से अपना प्रयास से मुक्त होते हैं ओम की बुद्धि शुद्ध होते है अर्थात काम क्रोध लोह मोह मादम आचार्य से मुक्त होते है तो वे मुक्ति मिलते हैं, परंतु वो मुक्ति विमुक्ति विशेष मुक्ति पूर्ण मुक्ति नहीं है आ? वे परम फरम फते अर्थात आध्यात्मिक वातावरण में प्रवेश करते हैं। परंतु चूंकि वे कृष्ण के चरण को अनादर करते हैं उस दोष से वे कुछ समय उस आधा मुक्त अवस्था से फिर पतित होते हैं और इस भौतिक संसार में वापस आते हैं तो वो मुक्ति जो कृष्ण भक्ति के विहीन है वो मुक्ति तो पूरी मुक्ति नहीं है पूर्ण मुक्ति इस प्रकार है श्रीमद् भागवत की भाषा यथा मुक्ति हित मान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही इस भौतिक संसार में हम अलग अलग रूप मिलते कभी कभी हम मनुष्य का रूप मिलते कभी कभी हम माचली का रूप मिलते कभी कभी हम वृक्ष का रूप मिलते कभी कभी हम इंद्र चंद्र वायु देवताओं का रूप मिलते कभी कभी हम कीट क्रीमी का रूप मिलते तो यही सब रूप माया के, तो उस प्रकार रूप के हमारा स्वरूप वास्तविक सत्य आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना वो मुक्ति है वास्तविक मुक्ति और उस प्रकार मुक्ति जिसमें एक जीव ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते वो मुक्ति तो पूरी मुक्ति परम मुक्ति नहीं है वो आधा मुक्ति है क्योंकि मुक्त होना क्या है मुक्त है वो सभी प्रकार की भूलधारणा अज्ञान से मुक्त तो एक प्रकार का आज्ञान है इस प्रकार विचार करना कि मैं सुखी होंगे इस भौतिक संसार में लोग जो समझते कि इस भौतिक जगह में सुख नहीं है और इसलिए प्रयास करते हैं भौतिक माया से मुक्त होना तो भौतिक सुख का प्रयास त्याग करके वो अज्ञान की मैं सुखी हो सकता हूं इस भौतिक संसार में उस अज्ञान से मुक्त हो सकते परंतु पूर्ण ज्ञान है तो केवल भौतिक संसार में सुख नहीं है मैं आत्मा हूं ऐसे समझना नहीं एक प्रकार का अज्ञान है का नहीं करना के कि मैं कृष्ण का दास हूं तो जब तक हम उस अज्ञान से मुक्त नहीं है तब तक वो मुक्ति प्राप्ति जो हो सकते हैं वो अपूर्ण है तो इसलिए परम मुक्ति है कृष्ण भक्ति में जो कृष्ण भक्ति करते हैं वो भगवान की दया से आपने आप साथ में मुक्ति मिलते ऐसा नहीं है कि भक्ति एक उपाय है मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुक्ति कृष्ण भक्ति का एक अनुसांगिक फल है भक्ति का वास्तविक फल है कृष्ण प्रेम प्राप्ति और जो कृष्ण प्रेम माय है तो कृष्ण प्रेम माय होने से मुक्त है तो मुक्ति भक्ति में शामिल है भक्तों के लिए मुक्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है चेतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जग मैं नहीं चाहता धन जन सुंदरी और सब कुछ जो भौतिक संस्था में है तो उस प्रकार आ, मोक्षा खक्षी ब्रह्म दादी ओं भी कहते है मैं धन जन सुंदरी और सब कुछ जो जगत में, वो सबों से मेरा कोई आकर्षण है कोई काम नहीं है ऐसे चीजों के लिए चेचन्य महाप्रभु और भी बोले कि मैं जन्म नहीं जन्म मैं मुक्ति नहीं चाहता जो मुक्ति चाहते है, धन जन सुंदरी इत्यादि वस्तु ओम को त्याग करते परंतु चैतन्य महाप्रभु वो सब त्याग करते है मुक्ति प्राप्ति के लिए नहीं है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते मैं जन्म नहीं जन्म मैं बार बार जन्म लेने के लिए मैं प्रस्तुत हूं जगदीश कृष्ण मेरी एक ही प्रार्थना है कि भवथद भक्ति रहाई चुकी चू बिना कोई स्वार्थिक इच्छा आपकी सेवा करना वो इच्छा है और जो उस प्रकार शुद्ध कामना करते श्री कृष्ण की सेवा करना जो श्री कृष्ण की दया से ऐसे भक्त तो आपने आप मुक्त होते हैं यह या हरिहरदास कार्मणाम मनसा गिरा निखिल अश ख्य लवस्था सु जीवन मुक्त भौतिक संसार में स्थित होते हुए भी तो पूर्णतया श्री कृष्ण की भक्ति करते है कार्म, कर्मना मन सागिरा कर्म मन और वचन से जो पुरमय रहते कृष्ण की सेवा में वो व्यक्ति जो भी अवस्था में हो जीवन मुक्त होते अर्थात इस इस जीवन में इस भौतिक संसार में वृद्ध का समय भी मुक्त होते जो इस प्रकार पर मुक्ति है कृष्ण भक्ति और साधारण धर्म अर्थ काम मुक्ष, के बहुत ऊपर है कृष्ण भक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है जिसमें कोई इच्छा नहीं है वो सब फल जो धर्म अर्थ काम मोक्ष भौतिक धर्म अर्थ काम मोक्ष से मिलते है, वो भक्ति जिसमें वो अभिप्राय नहीं है भक्ति जो केवल कृष्ण की प्रीति से करने है वो शुद्ध भक्ति है वो परम धर्म है परमार्थ है परम काम है परम मोक्ष है हरे कृष्ण इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो जरा सा पूछे आप तैयार है पूछने के लिए और माइक भी तैयार है विथआउट माइक अपना ठाकुर मेरा प्रश्न है सत्यु में ध्यान से पेटा में यज्ञ से और पापा में पूजा से गुरु का लाभ होगा वही कलयुग अगम नाम से प्राप्त होता है मेरा प्रश्न कि सतयुग बा और वो को बल कौन है जो जो साथ में समझ दी की गई है नंबर वन दूसरा ये है कलयुग में जो अगल नाम से फल प्राप्त होता है तो क्या ध्यान से और यज्ञ से और पूजा से उन युगों में फल प्राप्त होता है तो आपका प्रश्न है? शास्त्र के अनुसार है और शास्त्र में उतर भी है कृत यध्याय थो विष्णु चैथाय मखाई द्वापरिचारायम अर्थात सब फल जो साध युग में ध्यान से चैत्र युग में यज्ञ से द्वार युग में परिचार्य भगवान की परिचार्या पूजा से मिल जाता वो सब कल युग में ही हरि कीर्तन से मिल जाता है तो हर एक युग में एक युग धर्म है अर्थात भगवान की भक्ति उस युग का विशेष वातावरण के अनुसार है और उस युग में जो मानव रूप धारण करने वाले प्राणियों के लिए अनुकूल है तो साठी युग में लोग योग्य थे ध्यान करने के लिए चौथे युग में योग्य या थे यज्ञ करने के लिए द्वारा में योग्य थे लोग पूजा करने के लिए परंतु काली युग में सब मनुष्य अयोग्य है उनकी योग्यता केवल हरि कीर्तन के लिए है तो सब फल जो पूर्व युगों में वो सब युग धर्म पालन करने से मिल जाता खाली युग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से मिलता और सब युग धर्म पालन करने से परम फल कृष्ण भक्ति है कृष्ण भक्ति थी तो कलयुग में कृष्ण भक्ति बहुत आसान है से मिलते है कृष्ण कीर्तन से और वास्तव में इस कलयुग युग में चैतन्य महाप्रभु की विशेष दया से वो कृष्ण इतना उन्नत कृष्ण भक्ति जो सात युग में ध्यान से प्राप्त करने दुर्लभ थी चैत्य युग में दुर्लभ थी और द्वारप युग में पूजा करने से दुर्लभ थी सुलाभ होती है इस कल युग में अनार्पित चिड़िंग चिरात खुरुण याण खलाओ समाप यथ मनोज वाला भक्ति स्वरासम हरिपुर सुंदर द्युतीदम्ब संदीपित सदा हृदय इसलिए रूप गोस्वामी हमको आशीर्वाद देते हैं कि वो सचिनंदन गौर हरि चैतन्य महाप्रभु आपका हृदय का अंत स्थल में उपस्थित हो वो सचिनंदन जो बहुत बहुत काल के बाद हमको उनथोज वाला रसा सर्वश्रेष्ठ भक्ति हमको प्रदान किया है इस कलयुग में और कैसे उन्होंने प्रदान किया है संकीर्तन के द्वारा या यज्ञाई इस यज्ञ करना है कलयुग में या यज्ञ संकीर्तन अयर या जंती ही सुमे रसा तो कलयुग में संकीर्तन करने है और संकीर्तन में ध्यान यज्ञ, परिचर्या पूजा सब कुछ शामिल है और सब फल जो पूर्व काल में मिलते हैं कलयुग में कृष्ण कीर्तन से मिलते हैं मतलब ये है है कि जो जो लोग ध्यान ध्यान करते हैं उसका परम परम परम सत्य में ध्यान परम में करने का कृष्ण भक्ति प्राप्त करना ध्यान अवस्थित तदगते न मन सब पश्यम योगिना आज काल ध्यान लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब तो किसी ज्योति पर या नास पर नासिका को देखना है और मन को खाली करना परंतु परम शास्त्र के अनुसार ध्यान विष्णु के ऊपर होना चाहिए तो मन स्थिर करना और हृदय के अंदर में वो विष्णु रूप जो है उसके ऊपर मन रखना उसको ध्याना hmm? ब्रह्मा रुजा मुरता, मुरता वेदो, यं ब्रह्मा ध्यान थ्रहणेन्द्र मरथस्तुं दिव्या वैद क्रम्छंदय साम गशंती यम योगिना यदुसुरा सुर गणा देवाय तस्मे नम श्रीमदव वो देव जिनका वर्णन है पूरा श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है उस देव जिनका अंश देव और आशुर्ग दोनों नहीं मिल सकते आ, जिनकी स्तुति करते है ब्रह्म रुद्र मरत आदि देवगण आ जो वे सभी वेद शास्त्र वर्णन करते और जो जिनका ध्यान करते योगियां सिद्ध योगियां समाधि में वो देव का दर्शन मिलते श्रीमद् भागवत में वो देव हो। वो देव कौन है भगवान कृष्ण कृष्ण में विशाय है so, ध्यान तो विष्णु के ऊपर चाहिए <laughs> परंतु कल युग में संभव नहीं है एक क्षण में भी मन स्थिर रखना संभव नहीं है संभव है कैसे कृष्ण कीर्तन से कृष्ण भक्ति करने से मन तो कृष्ण खेन्द्रिक होते न ही तो यदि हम बल फर व प्रयास करते मन को स्थिर करना तो संभव नहीं है कोई ऐसे प्रयास किया ध्यान लगते आप सब प्रयास किए है नहीं ध्यान करना मन को खाली करना कोई प्रयास किया आप सब किया है नहीं नहीं किया कोई किया नहीं बोलते तो आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सफल नहीं मना नहीं होगा आपका प्रयास सफल होगा कृष्ण कीर्तन करने से हरे कृष्णा सो नो नीड टू नीटो नसाद और साथ में तो चाहते so, no oh, <laughs> हो आप हिमालय जा सकते तपस्या करने के लिए परंतु और बहुत अधिक फल मिलेंगे यहाँ आने से कीर्तन करने से फल चरम चरम और प्राप्य प्राप्य कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति थी सबकी गति एक थी परंतु खाली युग में बहुत आसानी से मिलते हैं वो फल कृष्ण भक्ति तो हिमालय फारे का जरूर नहीं है तो यहाँ आए कीर्तन करो हरि कथा भक्ति सिद्धांत सुनिए और कृष्ण प्रसाद ने आपका परमार्थ पूर्ण हो जाएगा हरे कृष्ण